श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र का अलौकिक संबंध उस समय कुछ बिहार विवाह के विषय में मतभेद हो जाने के कारण ब्राह्मण लोग दो दलों में विभक्त हो गए थे साधारण ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा कई वर्ष पूर्व हो गई थी नरेंद्रनाथ श्री उत्केशों के समीप आते जाते रहने पर भी साधारण समाज में ही लियमित रूप से जाते थे तथा तो रविवार की उपासना के समय वही भजन गाया करते थे किसी कारणवश नरेंद्रनाथ उस समय दो एक सप्ताह दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण देव के समीप नहीं जा सके थे उन्होंने प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करके निराश होकर एक दिन निश्चय किया कि आज स्वयं कलकत्ते जाकर नरेंद्र को देख आऊँगा बाद में याद आया कि उस दिन रविवार था यदि नरेंद्र किसी से भेंट करने के लिए कहीं चला गया हो तो फिर विचार किया कि साधारण ब्राह्म समाज की संध्य उपासना के समय वह भजन गाने के लिए अवश्य उपस्थित रहेगा अथवा वहाँ जाने पर वह मिल जाएगा फिर सोचा उस तरह एकाएक -एक समाज में उपस्थित होने पर ब्राह्म भक्तों को असंतोष तो न होगा पर मन में आया क्यों केशव के समाज में ऐसे ही कई बार उपस्थित होने पर भी उनमें प्रसन्नता के सिवाय असमंजस तो नहीं देखा और विजय शिवनाथ आदि साधारण समाज के नेता भी दक्षिणेश्वर कई बार आए हैं श्री रामकृष्ण देव का सरल मन इस बात की मीमांसा करते समय एक बात का स्मरण नहीं कर सका उनके संस्पर्श में आकर श्रीयुद्ध केशव और विजय के धर्म संबंधी मत परिवर्तन को देखकर शिवनाथ आदि साधारण समाज के अनेक ब्राह्मण व्यक्तियों ने उनके पास आना कम कर दिया है यह बात उनके मन में क्षण भर के लिए भी नहीं उठी और न उठने की बात ही थी क्योंकि ईश्वर के प्रति त्रिब्र अनुराग से मनुष्य का मन उच्च भाव भूमि में उठकर उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर जितना ही अग्रसर होगा उतने ही उसके पूर्व धर्म क्रमशः परिवर्तित हो जाएंगे इस विषय की सत्यता की उन्होंने जीवन भर हृदय में उपलब्धि की है सत्य प्रिय ब्राह्म लोग सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही अब तक संग्राम करते आ रहे हैं अतः आध्यात्मिक उपलब्धियों की सीमा का निर्देश करते हुए वे किसी भिन्न मार्ग में अग्रसर होंगे यह बात वे कैसे समझ सकते थे संध्या हो रही थी सत ब्रह्म सत ब्राह्म भक्तों का पवित्र हृदयों हृदयोस सत्यम ज्ञानमनन्तम ब्रह्म आदि मंत्रों की सहायता से ऊपर उठकर भगवान के चरण कमलों में मिलित होने लगा क्रमशः उपासना और ध्यान समाप्त करके ईश्वरानुराग तथा आध्यात्मिक भाव की वृद्धि के हेतु आचार्य ने मंच पर से ब्राह्म संघ को उपदेश देना आरंभ किया ठीक इसी समय अवस्था में श्री रामकृष्ण देव ब्राह्म मंदिर में प्रविष्ट हुए और मंच पर आसीन आचार्य की ओर आने लगे उपस्थित सज्जनों में किसी किसी ने उन्हें इसके पहले देखा था अतः उनके एकाएक आगमन के बाद सभा में फैलते देर न लगी जिन लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा नहीं था वे खड़े होकर और कोई कोई बेंच पर चढ़कर उन्हें देखने लगे सभा में इस प्रकार गड़बड़ी मस्ती देखकर कर आचार्य ने अपना भाषण बंद कर दिया और भजन मंडली में बैठे हुए नरेंद्रनाथ उनके एकाएक वहाँ उपस्थित होने का कारण समझकर उनके पास आ गए किंतु मंच पर आसीन आचार्य या समाज का कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए सामने नहीं आया बल्कि विजय कृष्ण आदि ब्राह्मों में पूर्वोक्त मतद्वैध लाने का कारण समझकर कर लोग उनके प्रति साधारण शिष्टाचार प्रदर्शन में भी उदासीन रहे